नारायण नारायण बारह अप्रैल आज का विषय सद्वस्तु साध्य करा लेने का उपाय सत्संगति विषयासक्त व्यक्ति शराबी की तरह व्यवहार करता है उसे सब समझता है लेकिन तदनुसार वह कृति नहीं करता इधर वह अपने को परमात्मा का अंश समझता है और उधर विषयासंद होते रहता है सच कहा जाए तो सिवाय भक्ति के सब व्यर्थ है संत के समीप रहकर भक्ति की साधना करें हमें लगता है कि कुछ करना बाकी है जब ऐसा लगेगा कि जो करना करना बाकी था वह अब नहीं करना है तब समझिएगा कि साधना में प्रगति हुई भगवत भक्ति के लिए गुरु की सेवा एक मुख्य साधन है जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसे गुरु स्वयं जाकर मिलता है वस्तुतः गुरु किसी भी बात की तनिक भी अपेक्षा नहीं रखता इसीलिए गुरु कामध से भी श्रेष्ठ है अति के कि समीति हो तो सम से जा पाए तो सच्चा समागम होता है लेकिन हम तो विषम मार्ग से जाते हैं इसीलिए संत से भेंट होकर भी हमें समागम का लाभ नहीं होता हम विषय पंकज में डूबे हुए होते हैं हमारी यह दुरावस्था देखकर कर संत दिलमिलाते हैं अस्वस्थ होते हैं हम उसकी कल्पना तक नहीं करते जब हम अपनी बुद्धि के अनुसार समाधान प्राप्त नहीं कर पाते तो दूसरे की सहायता लेना अनिवार्य है ऐसी अवस्था में जिसकी हम सहायता लेते हैं उसका कहना मानना चाहिए न भगवान के प्रत्ये हमारी जिज्ञासा है जिज्ञासा के मार्ग से चलने के लिए संतोष ने कहा है संतों के मन में मूलतः जिज्ञासा होती है हम में वह नहीं है इसीलिए वह निर्माण कर लेनी चाहिए कोई भी प्रयास न करते हुए सद्वस्तु प्राप्त करा लेने का उपाय सत्संगति है सत्संगति विलक्षण सफलता का, का काम करा ले देने वाली बात है जो भाग्यवान होगा उसी को वह दूसरा मार्ग है जो भवर में अटक गया है वह स्वयं भवर के तल में जाए और वही से भंवर के बाहर आए विद्वता भवर की तरह है भवन में उसकी सतह पर पानी चक्राकार होता है लेकिन नीचे की तथा पर गतिहीन होता है उसी प्रकार जो लोग मामूली विद्या ग्रहण करते हैं वे वाद विवाद और ममत, मत मतांतर के भंवर में अटकते हैं किंतु जो गहराई में जाकर तल तक पहुंचते हैं उन्हें गहरा ज्ञान होता है और वे जानते हैं कि गहराई में सर्वत्र समता ही है विद्या के भंवर के से बाहर निकालने का काम बहुत बड़े संतों का होता है सयानों को उस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए हजारों लोगों को नाम स्मरण या भक्ति के मार्ग पर ले जाना यही संतों का सच्चा कार्य है किसी भी सत्पुरुष की परंपरा का आरक्षण करना चाहिए उसमें अपनी बात की मिलावट न ना करें। नारायण नारायण